अब 15 ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिए निंदा करने योग्य की निंदा करिए तथा सत्कार करने योग्य का सत्कार करिए और दंड देने योग्य को दंड दीजिए भावार्थ राजा को चाहिए कि राज कर्मचारी को उत्तम प्रकार परीक्षा करके राज व्यवहार में नियुक्त करे जिससे प्रजा के सुख की वृद्धि हो फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ राजा का मुख्य कर्म है कि संपूर्ण दुष्ट चोरों का निवारण करके प्रजाओं का पालन करें फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जिसमें जैसे गुण कर्म और स्वभाव होवे वैसे ही माने फिर मनुस्यों को परसपर कैसा वर्ताव करना चाहिए। इस विश racke को कहते है है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोक्मा अलंकार है। मनुस्यों को चाहिए कि यथा शक्ति उत्तमों के साथ मित्रता ही करें और कभी नस्त نौ होए। ऐसा प्रयत्न करें। और जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है वैसे राजा न्याय से संपूर्ण राज्य को प्रकाशित करे फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है राजा को चाहिए कि सब कर्मचारियों को योग्य सिद्ध करे जिससे सर्वदा विजय होवे भावार्थ राजा को चाहिए कि जैसे प्रजा और राजा के जन प्रसिद्धि बल धन यश और पराक्रम को प्राप्त होवें वो वैसे प्रयत्न करें फिर मनुष्य कैसा व्यवहार करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ का निर्माण करके और वर्षाए के बद्ध नहीं होता वैसे ही मनुष्य धर्म युक्त कार्यों को करके सज्जनों के साथ व्यवहार करके मोहित नहीं होते किंतु सुखी होते हैं फिर राजजन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो उत्कृष्टता से संपूर्ण विषयों को जानने वाली बुद्धियों को प्राप्त होकर शस्त्र और अस्त्रों को धारण करके युद्ध के लिए जाते हैं वे विजय को प्राप्त होते हैं फिर राजा क्या करें के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजा आदि जनों जैसे अग्नि ज्वाला से सूखे और गीले भी वन को जलाता है वैसे उत्तम प्रकार शिक्षित तथा बड़ी सेना से शत्रुओं को भय करिए और शत्रुओं को जलाइए भावार्थ हे राजन आप विद्या और विनय के मार्ग से जाऊं का पिता के सदिश पालन करके यशस्वी होकर सत्य और असत्य का यथावत निर्णय करिए फिर कौन शत्रु वाला होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्या में वृद्ध अमित प्रशंसा और महिमा वाले सत्य की कामना करते हुए बहुत बुद्धिमान और शम दम आदि गुणों से युक्त होवे उनका कोई भी शत्रु न बराबर न उनसे अधिक प्रतिष्ठित होता है फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जहां राजा आदि जन अधिक अवस्था वाले अतिथि जनों के सेवक पक्षपात का त्याग करके प्रजा के पालक हैं वहां संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य उत्तम यथार्थ वक्ता विद्वानों का उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याओं को प्राप्त होकर अन्यों को जानते हैं वे प्रसन्न होते हैं फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग भूमि और बिजली आदि की विद्या से नवीन नवीन कार्य सिद्ध करिए इस सुक्त में इंद्र विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 18वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 19वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब सूर्य कैसा है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मित्र मित्र के साथ कार्य की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करता है वैसे ही ईश्वर से निर्मित बिजली वा सूर्य संपूर्ण कर्मकारियों का सहयोगी होता है मनुष्यों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे बड़े मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे ही बिजली की विद्या को प्राप्त होकर अतुल वृद्धि को प्राप्त होते हैं फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वे ही लक्ष्मीवान होते हैं जो आलस्य का त्याग करके सदा सत्कर्म के लिए प्रयत्न करते हैं और जैसे पशुओं के पालने वाले पशुओं का पालन करके समृद्ध अर्थात धनवान होते हैं वैसे ही पुरुषार्थी जन दारिद्र्य का विनाश करके धन के स्वामी होते हैं फिर मनुष्य कैसे होवें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे प्रशंसा करने योग्य यथार्थ वक्ता पुरुष धर्म युक्त कर्मों में वर्तव करके कृतकृत्य होते हैं वैसे ही वर्तव करके सब मनुष्य कृतकार्य होवें फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे ही धार्मिक तथा उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी सेवा करती हैं फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप राज्य के पालने योग्य गुणों को धारण करके न्याय से राज्य का पालन करिए भावार्थ हे प्रजाजनों आप लोग राजा के प्रति यह कहो कि हम लोगों के संतान जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों वैसे नियमों को करिए जिससे विजय और आनंद बढ़े भावार्थ राजाओं को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे मित्र और शत्रु पृथक-पृथक प्रतीत होवें और वैसी ही सेना रखनी चाहिए जिससे शत्रु नष्ट होवें फिर संपूर्ण जनो को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजा और प्रजाजनों जैसे सब दिशाओं से संपूर्ण जनों को सुख और यश प्राप्त होवे वैसे यत्न का अनुष्ठान करिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजजनों तथा प्रजाजनों और राजा को चाहिए कि प्रयत्नों से प्रशंसित विद्या और बहुत धन की निरंतर वृद्धि करें भावार्थ राजजनों और प्रजाजनों को चाहिए कि सबके रक्षण के लिए सबसे उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करें और वह राजा सबकी सम्मत से सत्य न्याय का निरंतर आचरण करें भावारथ हे राज संबंधी जनों जो मिथ्या अभिमान करने वाला जन श्रेष्ठ पुरुषों को पीड़ा देवे उसको दंड दीजिए और युद्ध विद्या से संपूर्ण जनों का रक्षण करिए जिससे भूमि में आप लोगों की प्रशंसा प्रसिद्ध होवे भावार्थ जो राजा और राज प्रजा जन मित्र के सदृश होवें तो संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर बड़ी राजलक्ष्मी से प्रकाशित होवें इस सुक्त में इंद्र राजा और प्रजाजनों के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 19वां सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 20वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य बिजली के सदृश पराक्रमी और सूर्य के सदृश प्रताप युक्त हुए संग्रामों में साहसिक होवें वे विजयवान होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य आठ महीने में जल के रसों को आकर्षण के द्वारा हरण करके चातुर्मास में बरसाता है वैसे ही राजा आठ महीने करों को ग्रहण कर अभय की वृष्टि करके प्रजा का पालन करे भावार्थ हे मनुष्यों जो पराक्रमी बलि जनों में बलि विद्वानों में विद्वान वृद्ध जनों में वृद्ध और जीतते हुए भृत्ियों का सत्कार करने वाला होवे उसी को राज्य में अभिषेक करके सुखी होइए भावार्थ हे मनुष्यों जो धर्म मार्ग का त्याग करके उन मार्ग में चलते हैं उनको राजा नित्य दंड देवे और जो दश इंद्रियों से अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं उनका निरंतर सत्कार करें भावार्थ राजा को चाहिए कि द्रोह आद दोशों का त्याग करके ब्रम्हचर्या आद से संपूर जनों को अधिक अवस्था वाले करके रथ आद सेना के अंगों को सूर्य के तुल्य प्रकाशित करके सत्य और असत्य के विभाग से प्रजाओं का पालन करे।